सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक दो संन्यासी है शहनशाह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 एकदम क्षण भर को ठहरे खड़े रह जान किसी एक शिष्य खड़े होकर पूछा कि ठीक है स्वर्ग को तो ऐसे समझा देंगे और नर्क को तो उस पादरी ने कहा नर्क को समझाने की कोई जरूरत नहीं तुम जैसे हो बस ऐसे ही खड़े रहना तुम्हें देख के नर्क का पता चल जाएगा आदमी मूढ़ है उसे देख के ही मूढ़ता पता चल रही है